महाभारत पर्व द्रोणपर्व अष्ट शमोध्याय शतानीक के द्वारा चित्रसेन की और विश्वसैन के द्वारा द्रुपद की पराजय तथा प्रतिबिंध्य एवं दुस्सासन का युद्ध संजय उवाच शतानीक शर सुर्ण निर्दन तम च मुम तव चित्रसेना भारत संजय कहते हैं भारत एक ओर से नकुल पुत्र अपनी शराब से आपकी सेना को भस्म करता हुआ आ रहा था उसे आपके पुत्र चित्रसेन सेन ने रोका नकुल चित्रसेनम तो विध्वा पंचभिरासुग सम प्रतिविध ब्याध दस भि निशित शानिक ने चित्रसेन को पांच मार मारे चित्रसेन ने भी दस पहने बाढ़ मार कर बदला चुकाया चित्रसेनो महाराज सतानी कम महाराज चित्रसेन ने युद्ध स्थल में पुनः नीखे बाड़ों द्वारा सतानी की छाती में गहरी चोट पहुंचाई नकुलिखे वर्मा सन्नत पर्व भी इवा तब पुत्र ने झुके ही घाट वाले अनेक बाण चित्रसेन के शरीर से उसके कवच को काट गिराया वह अद्भुत सा कार्य हुआ सोपे तबर्मा पुत्र काले राजेन्द्र निर्मो नरेश्वर राजेन्द्र कवच काट जाने पर आपका पुत्र चित्रसेन समय पर केचुल छोड़ने वाले सर्प के समान अत्यंत सुशोभित हुआ महाराज यतमान सही महाराज तदनंतर नकुल पुत्र शता निक ने युद्ध स्थल में विजय के लिए प्रयत्न करने वाले चित्रसेन के ध्वज और धनुष को पहले बाणों द्वारा काट दिया स छिन्न धनवा सम महारथ धन महाराज जग्राहेन्द्र समरांगण में धनुष और कवच कर जाने पर महारथी चित्रसेन ने दूसरा धनुष हाथ में लिया जो शत्रु को विदीर्ण करने में समर्थ था तत स्तरम चित्रसेनो नकुल् नीषण विव्याध समरे क्रोधो भरता महारथ उस समय सबरभूम में कुपित हुए भरतकुल के महारथी वीर चित्रसेन ने नकुल पुत्र शतानिक को नौ बाणों से घायल कर दिया सतानी को शता चित्रसेन जघाना चतरो वाहन सारथि च नरो मान्य नरे तब अत्यंत कुपित हुए नरश्रेष्ठ सतानिक ने चित्रसेन के चारों घोड़ों और सारथी को मार डाला अवप्लुत रथातस्मा चित्रसो महारथ नाकु पंचवती शरादय बलि तब बलवान महारथी चित्त उस रथ से कूद कर नकुल पचीस बाण मारे कर्म विभूषित्र में नकुलत्र ने पूर्वोक्त कर्म करने वाले चित्रसेन के रत्न विभूषित धनुष को एक अर्ध चंद्राकार भाण से काट डाला थ छिन्न धर्म विरथो हतासो हतसारे रथम तुर्ण धनुष कट गया घोड़े और सारथी मारे गए और वह रथीन हो गया उस अवस्था में चित्रसेन तुरंत भागकर कर महामना कृष्णवर्मा के रथ पर जा चढ़ा द्रुपदम तो सहानिक्रोण प्रेप महारथम वृषसेनोभ्यूर्ण तिरंसर सतहे सदा द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए आते हुए महारथी द्रुपद पर से बाणों की वर्षा करते हुए तत्काल आक्रमण कर दिया समरे यसेन समणपुत्र महारथं निस्पाप नरेश सम्रांगण में राजा यज्ञसेन यज्ञ द्रुपद ने महारथी कर्णपुत्र की छाती और भुजाओं में साठ बाण मारे यज्ञसेन रथे स्थितम बहुवी तब राजन अत्यंत कुपित होकर रथ पर बैठे हुए यज्ञसेन की छाती में बहुत से पहले बाण मारे शरत तो महाराज उन दोनों के ही शरीर एक दूसरे के बाणों से क्षत विक्षत हो गए थे वे दोनों ही बाण रूपी कंटकों से युक्त हो कांटों से भरे हुए दो शाही नामक जंतुओं के समान शोभित हो रहे थे रुक्म पंखे प्रसन्ना ग्रह सर छिन्न तनुछ रुद्रौ पर जम महामृद सोने के पंख और स्वच्छ धार वाले बाड़ों से उस महासमर में दोनों के कवच कट गए थे और दोनों ही लहु होकर अद्भुत शोभा पा रहे थे ताम्रनाजिरे वे दोनों स्वर्ण के समान विचित्र कल्प के समान अद्भुत और खिले हुए दो पलास वृक्ष के समान अनूठी शोभा से संपन्न हो रणभूमि में प्रकाशित हो रहे थे मृषसेन स्तो राज द्रुपद् नी सर दिव्याध पिव्या पुनरन्दे त्रिभिस्त्रि राज तदनंतर विश्रेन ने राजा द्रुपद को नौ बाणों से घायल करके फिर सत्तर बाणों से विन डाला तत्पश्चात उन्हें तीन तीन बाण और मारे। तथा महाराज वर्षमाण इमाम बुध महाराज तद सहसो बाणों का प्रहार करता हुआ कर्णपुत्र विश्व जल की वर्षा करने वाले मेघ के समान सुशोभित होने लगा कार्म मुखम चिखेदल पीतेन अनिश्चित चे क्रोध में भरे हुए राजा द्रुपद ने एक पानीदार पहने भल्य से बृष्ट के धनुष के दो टुकड़े कर डाले सौन्य काय ऋक्म बद्धम नभदृढ़ तृणाधाकृष्य विमल भल्ल पीतम शीतम दृढ़ काजय्वा तम दुर्मदम सन्नीरक्ष आकर्ण पूर्णम चेत्रयन सर्वोमकान् तब उसने सोने से मड़े हुए दूसरे नवीन एवं सुदृढ़ धनुष को हाथ में लेकर तरकस से एक चमचमाता हुआ पानीदार का और मजबूत भल्ल निकाला उसे धनुष पर रखा और कान तक खींचकर समस्त सोमकों को भयभीत करते हुए राजा द्रुपद को लक्ष्य करके वह भल्ल छोड़ दिया हृदय तस्वा चा मह वसुधा तलम कसम प्रावृष्ट राजा बृष सेन असराहत वह भल्ल द्रुपद की छाती छेदकर धरती पर जा गिरा मृषसेन के उस भल से आहत होकर राजा द्रुपद मृचित हो गए सारथे समो वाहन सारथी चेचित तस्ने राजेन्द्र पंचालाना महारथे ततस्तु द्रुपदानी कम सर छिन्न तनुछद्रा द्रवत्दा निशेथे भैरवे सती राजेंद्र तब सारथी अपने कर्तव्य का स्मरण करके उन्हें रणभूमि से दूर हटा ले गया पांचालो के महारथी द्रुपद के हट जाने पर बाणों से कटे हुए कोच वाली द्रुप की सारी सेना उस भयंकर आधी रात के समय वहां से भाग चली प्रदीप ही परित्यक्त ज्वल्त समी राजभ्रा द्रोरी बहद्राही राजन भागते हुए उनके द्वारा ग्रह नक्षत्रों से भरे हुए मेघीन आकाश के समान सुशोभित हो रही थी तथा निपत व्यराजत वसुंधरा प्राजुद महाराज वीरों के गिरे हुए चमकीले बाजु बंदों से वहां की भूमि वैसी ही शोभा पा रही थी जैसे वर्षा काल में बिजलियों से मेघ प्रकाशित होता है सोमका तदनंतर कर्णपुत्र विश्वसेन के भय से त्रस्त हो सोमक वंशी छत्री उसी प्रकार भागने लगे जैसे तारका में संग्राम में इंद्र के भय से डरे हुए भागे थे महाराजा प्रदीपाषिता महाराज महाराज समरभूमि वृषि से पीड़ित होकर भागते हुए सोमक योद्धा प्रदीपों से प्रकाशित हो बड़ी शोभा पा रहे थे कर्णपुत्र दिन मनु प्राप्तो घर मान सूर्य भारत भारत युद्ध स्थल में उन सबको जीत कर कर्णपुत्र भी सैन भी दोपहर के प्रचन्न किरणों वाले सूर्य के समान उद्भाषित हो रहा था प्रतापवान आपके और शत्रु पक्ष के सहसत्रो राजाओं के बीच एकमात्र प्रतापी विश्व से नी अपने तेज से प्रकाशित होता हुआ रणभूमि में खड़ा था स विजित्याणे सूरा सोमकानाम महारथान जगाम तरत तुधिष्ठि वह युद्ध के मैदान में सूरवीर सोमक महारथियों को परास्त करके तुरंत वहां चला गया जहां राजा युधिष्ठि खड़े थे प्रतिविध्यम अथम क्रुद्धम प्रदन तम रणे ऋपु दुस्साहसन स्थ महारथ दूसरी ओर क्रोध में भरा हुआ प्रतिबिंध्य रण क्षेत्र में शत्रुओं को दग्ध कर रहा था उसका सामना करने के लिए आपका महारथी पुत्र दुशासन आ पहुँचा स्करी और राजन जैसे मेघ रहित आकाश में बुद्ध और सूर्य का समागम हो उसी प्रकार युद्ध स्थल में उन दोनों का अद्भुत मिलन हुआ प्रतिबिंध्यम तुम समर्बानम कर्म दुष्कर्म दुस्साहसन शत्रिर् बाढ़ ललाटे सम्रांगण में दुष्कर कर्म करने वाले प्रतिबिंध्य के ललाट में दुस्साहसन ने तीन भाण बारे तव धन विराज महाबाहू महाबाहु इव पर्वत आपके बलवान पुत्र द्वारा चलाए हुए उन बाणों से अत्यंत घायल हो महाबाहु प्रतिबिंध्य तीन शिखरों वाले पर्वत के समान सुशोभित हुआ समरे समबिंध्यो महारथ नौ विद्वाद्त महारथि प्रतिबिंध्य नहीं समरभूम में दुशासन को नौ बाणों से घायल करके फिर सात बाणों से बिन्दाला तुत्रसेतवान्म दुष्क प्रतिबिंध्य हयानुग्र पातयास भारत उस समय वहां आपके पुत्र ने एक दुष्कर कर दिखाया उसने अपने भयंकर बाणो द्वारा प्रतिविंध के घोड़ों को मार गिराया राजन फिर एक भल मार कर उसने धनुधर वीर प्रतिविंध के सारथी और ध्वज को धराशाई कर दिया तथा तो रथ के भी तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर डाले पताका राम शतुरी चोद्रि सन्नत क्रोध में भरे हुए दुशासन ने झुके ही घाट वाले बाड़ों से प्रतिबिंध की पताकाओं तरकसों उनके घोड़ों के बागडोरों और रथ के जोतों को भी तिल तिल करके काट दिया सतान बहुन धर्मात्मा प्रतिबिंध्य रथीन हो जाने पर हाथ में धनुष लिए पृथ्वी पर खड़ा हो गया और सैकड़ों बाणों की वर्षा करता हुआ आपके पुत्र के साथ युद्ध करने लगा क्षरप्रेण धनुष तिक्षेद तब आपके पुत्र ने एक क्षुरप्र से का धनुष काट दिया और धनुष कट जाने पर उसे दस बाणों से गहरी चोट पहुंचाई तम दृष्ट्वा विरतम त्र भ्रातरो से महारथा अन्न वर्तन तेगेना उसे रथीन हुआ देख उसके अन्य महारथी भाई विशाल सेना के साथ वेग से उसकी सहायता के लिए आ आप, आप महाराज तव महाराज उछल कर सुत सोम के तेजस्वी रथ पर जा बैठा और हाथ में धनुष लेकर आपके पुत्र को घायल करने लगा ततस्तु ताप का सर्वे परिवार सुत अभ्य संग्राम से नृत्या आपके सभी योद्धा आपके पुत्र शासन को सब ओर से घेरकर विशाल सेना के साथ वहाँ युद्ध के लिए डट गए ततः प्रवृत युद्धम तब ते भारत निशे दारुण ही काले यम राष्ट्रभ्यवर्धन भारत तदनंतर उभयकर निशीत काल में आपके पुत्र और द्रौपदी पुत्रों का घोर युद्ध आरंभ हुआ जो यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाला था इत श्री महाभारते द्रोण पर्वी घटोत्कचवध रात्रि युद्ध आदि युद्ध अष्ट अधिक शतमोध्या इस प्रकार भी श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कचवध पर्व में रात्रि युद्ध के समय सताहिक आदि का युद्ध विषयक एक अध्याय पूरा हुआ